शंकराचार्यं शंकरचार्य केशवंबराय्रभाष्यतौ पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति भेद विभागिने वोमवद्यादेहाय दक्षिणात नम शांति शांति, शांति। शुक्ल आजुर्वेद की कान शाखा उसके अंतर्गत यह बृहदारण्य का उपनिषद है जो प्रजापति बनते हैं कुछ कर्म उपासना से उस पद को प्राप्त करते हैं तो ज़्यादा उपासना करके सबसे श्रेष्ठ साधन वाला पहले बनता है प्रजापति जो साधन कम है उनको परास्त कर देता है दोहति कह दिया किंतु वह प्रजापति पद भी कर्म उपासना का फल है संसार के अंतर्गत है इसको आगे दिखाते हैं ये संसार के अंतर्गत ही है सो विभे तस्माकी विभेदी सहायमीक्षाचक्रे यदन यस्ति कस्मा विभेमेती तत एव भ कस्मा कस्माष्य दीयाद वही भय बहती विभेद प्रजापति को भय प्राप्त हुआ एकाकी रहने से भय होता है तस्माद एकाकी विभेदी अभी इस प्रकार कोई एकाकी रहता है तो भय करता है किंतु प्रजापति पद को जो प्राप्त करता है विशेष उपासना कर्म से ही है उसके कारण उसके मन में विचार हुआ सहयम इच्छा चक्रे विचार क्या देखा यह न मदन्य नास्ती मेरे से भिन्न तो कुछ भी नहीं है कस्मान विभेमी दे किससे भय करता हूँ भय क्यों करूँ अपन से भिन्न हो अनिष्ट करने वाले तो भय होता है भिन्न कोई है नहीं तो भय किससे है तत एव अ से भयम विया उसी विचार से उसको ज्ञान हो गया कि मेरे से भिन्न कोई है नहीं भय का कारण ही नहीं तो भय क्यों करना तो भय नष्ट हो गया कस्माद ही किससे भय करे द्वितीयाद भी भय भगवती प्रसिद्ध है भय का हेतु है द्वितीय अपने से भिन्न कोई हो तो भय होगा द्वित को है ही नहीं तो भय क्यों होगा तो भी पहले भय को प्राप्त किया ये संसार के अंतर्गत है सवे नस्मादाकी न रमते स द्वितीय ऐत सवानाश यथा स्त्री पुमाशरी सैमेपात्म दात तत पति पत्नी चावता तस्माद स्व स्वह स्म अयम आकाशः स्त्रिया एव ताम पूयत सम मनुष्या अजायत स संसार के अंतर्गत है इसलिए अकेले रहने पर उसको रम अरत्य आविष्ट हो गया अपने से भिन्न कोई नहीं भय नहीं हुआ किंतु अकेले रहने से जैसे कोई अकेले रहता है रत्ती को प्राप्त अनुभव नहीं करता है इसी प्रकार उसको अरति हुई इष्टार्थ संबंध होने से मानस उल्लास होता है तो रत्ती होती है इष्ट अर्थ कोई है नहीं मन में प्रसन्नता नहीं तो न रमते सद्वितीय ईच्छत द्वितीय की इच्छा की आरती को नष्ट करने के लिए कोई स्त्री वस्तु की इच्छा हुई उसकी सह एतावान आस यथा स्त्री पुमांसु संपरिशोक्त ऐसे स्त्री और पुरुष परस्पर आलिंगित होकर के जिस प्रकार रहते हैं आरती नष्ट करने के लिए रत्ति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार ही हो गया और सत्य संकल्प होने से जैसे मन में हुआ ऐसे ही हो गया तो इसे जब स्त्री पुरुष के आकार बन गया तो ऐसे जैसे दुग्ध दही बन जाता है संपूर्ण दुग्ध दही हो गया इस प्रकार नहीं कि स्वयं प्रजापति ऐसे पति पत्नी रूप दोनों हो गया वो अलग रहते हुए उसे भिन्न ऐसे पुरुष स्त्री रूप हो गए दो स इम एवं आत्मानम द्विधा अपात तो भी जो अपने को ही से बनाया ऐसे संकल्प विचार करके सत्य संकल्प होने से इसे ही अपने को बना दिया इसको ही दुविधा अपात इमें आत्मा ने इस देह को ही दूर प्रकार कर दिया ततस्य पति पत्नी चवता एके पति के पत्नी दो तस्माद अर्धवृकमें वही अस् याज्ञवर्क्यज्ञ से वर्क वक्ता है यज्ञवर्क उसके अपत्य है याज्ञवर्क्य ऐसा कहा था इदम् अर्ध वृगढ़ में का आधा जैसे द्विदल दाल होता है उसका एक भाग ये होता है तस्मात अयम आकाश स्त्रीया पूरी अतः पुरुष का आधा भाग स्त्री जब तक विवाह नहीं किया तो आधा भाग रहता है बाकी शून्य आकाश खाली रहता है वो जो विवाह करता है वो आकाश भर जाता है स्त्रिया पूरी स्त्री से भर जाता है तब तो ये जो दो पति पत्नी प्रजापति ने बनाया ये मनु और शतरूपा है ताम समभवत तो शतरूपा के साथ मनु का संगम हुआ त तो मनुष्य अजायंत तो, ऐसे मनुष्य उत्पन्न हुए यद्यपि अलग रूप बना तो भी प्रजापति तदाकार हो गया तो शतरूपा ने विचार किया किए तो ये मेरे पिता स्थानीय हुआ और बना करके फिर वही जो मनुहे स्वयं प्रजापति मनुरूप हो गया तो कन्या दुहित्री के साथ संबंध करना तो स्मृति में प्रसिद्ध है तो उसके विचार किया सो ही हे यम इच्छा चक्रे कथन महात्मन जनयि संभवती हंत तिरोसानीति सा गौरभव दृषभ इतरस ताम भबत, ततो बड़े, बड़े तरा भवत तोजात बड़े वड़वेतराभवदृश अश्वृष्तर गर्धवीतरा गर्धव इतर समय वह तत एक अजे तरा अजेतराभवत बस्त इतरो वीरतरा मेष इतरस्ा समय ततो तय जायते यदिद किंच मिथुनम आत्सर्वृजत सा उचक्रे ईशाचक्रे शतृपा कथम आत्मनेव आत्मनिव अपने सेनाक दुहितता के समान संभव कैसे करता है हं तो में निश्चिबी जाऊँ तो लो शतृप गौरा भावा तो गौ बन गई शतरूपा जब गौ बन गई तो मनु ऋषभ रूप ऋषभ धारण कर लिया प्राणियों के कर्म से ही प्रेरित होकर के ऐसे उसके शतरूपा की मन में ऐसे अभावना आई अन्य अन्य रूप धारण किया और मन भी उस प्रकार उसके पुरुष रूप धारण करके उसके साथ संबंध करके प्रजा की उत्पत्ति हुई तो इस तरह ऋषभ बन गया फिर उसके साथ संबंध किया पूर्वत तो, तो उसे गौ गौ की उत्पत्ति हुई गाव जाए तो फिर सत्य रूपा बड़ा बा बनेगी भवत तो अश्वृ अश्व वृष बन गया इतरा मनु गर्धवी बन शत रूपा इतरा गर्ध मनु गर्भ गर्धव गर्ध गाधा बन गया ताम समय वा भवत उसके साथ शत अलग अलग रूप धारण करने पर मन तजा उसी जातीय पुरुष रूप धारण करके उसके साथ संबंध किया तब तो एक सफम घोड़े गधा सब एक सफ वाले उत्पन्न हुई बकरी बन गई सतर आज़ा अजा इतरा भगवत बस्त तो बकरा बन गया मनु भेड़ी बन गई सतरुपा ये मेष भेड़ बन गया उस पर संबंध कर सो आज़ा अभी बकर भेड़ से उत्पन्न हुए एवं, एवं एवं इसी प्रकार दो तीन चार नाम ले लिया यत्क मिथुन जितने हे जि प्राणी आ पिपीलिकाभ्य चिटी तक तत्सर्वृजत सृष्टि हुई सृष्टि करने के लिए ऐसे मन में होकर के प्राणियों के कर्म से ऐसे फिर जगत की सृष्टि हुई सृष्टि होने के बाद प्रजापति ने देखा सोवेद अहम् भाव सृष्टिश्मी अहम हिदम सर्वृक्षेति तत्सृष्टिभवत सृष्टिया हाष्येत वेद स प्रजापति ने देखा अहम बाब सृष्टि से मे ही ये सृष्टि सृज्यते सृष्टि प्राणी वर्ग जितने सब हे सृष्टि का विषय मैं ही हूँ सारे सब कुछ मैं ही हूँ वो बनाया जो अपने से भिन्न कुछ नहीं अहम ही इदम सर्वसुचि मे ही नहीं सृष्टि की तो मैं ही सब कुछ हूँ ये ततः सृष्टि अभवत प्रजापति सृष्टि होगी सृष्टि नाम सृज्यते सृष्टि जो प्राणी भर वर्ग जितने हुआ स्वयं वो हो गया प्रजापति सृष्टि उसका नाम हो गया सृष्टि नाम यश्य सृष्टिनामा हो गई सृष्ट्याम एतस्यां भवति अएव वेद जो इस प्रकार प्रजापति की उपासना करता है तो ये जगत की सृष्टि रूप एक तश्याम समर्थ हो जाता है अपने से सृष्टि करने के लिए स्वयं प्रजापति करके सृष्टि करता है अथेभ्यमथ स मुखाच योनताभ्यामसृजत तस्तुभयलोमको लोमकाय योनता तदिद आहुराम यजा मुंेक दिवैत सा विसृष्टिरेसौ्य अथ यकंचेद आर्द्रम तदतत तद सोम एवद्वा इद्व चेवान्नाश्च सोमेवान्नमग्निरना सैषा ब्रह्मणु अतिसृष्टि यश्रेयस्वेवा असृजताथ यमर्थ सन्मृतान असृजत तस्मातिसृष्टिसृष्ट्या्याम होती ये वेद अथ है अथ इस शब्द करके इसी प्रकार अथ इस प्रकार अभिनय करके देखा अभ्यमंथन मन्थ, मंथन किया हस्ता से योनि हस्ताभ्याख से उत्पत्तिवं से मुख भी के समान हुआ हस्त से भी हे हस्त से मंथन किया तो हस्त भी योनि के समान हो गया इसे अग्निम असुजतः अग्नि की सृष्टि हुई मुख से हस्त हथ के द्वारा मुख मंथन करके अग्नि की सृष्टि हुई तस्माद उभयम अलोमकम अंतर ये तो। दोनों अंदर से लोम रहित है मुख भी हस्त भी अलोमक है योनिर अंतरत योनि भी अंदर से लोम रहित है दोनों समानता है जैसे योनि से जन्म होता है पुत्र आदि इसे मुख से हाथ से मंथन करके अग्नि की उत्पत्ति हुई तद यद इदम आहुर अमुम यजा अमुम यजयती इसे वर्णकिा करो इंद्रका यो अम यज अम यज कहते हैं एक, एक विसृष्टि इसी की सृष्टि है से हुई हे सौसर्वेव सौदेवे वही प्रजापति सव देवी सौदेवी सृष्टि ने की अत युतम आर्द्रम तदत असुजत गीलापन जलादि जितने सब रेत से सृष्टि हुई की तद सोम और सोम है एकतावधवा इदम सर्व अन्नम से अन्नाद से सारे जिनकी सृष्टि हुई है सब कुछ कुछ अन्न है कुछ अन्नाद है सोम है अन्नम अग्नि है अन्नाद अन्नम अतीत अन्नाद अत्ता है या अन्न दोनों मिलकर के अग्नि सोम हो गया सह ऐसा ब्राह्मणों अति सृष्टि प्रजापति की अति सृष्टि है अति सृष्टि का यह श्रेयसो देवान असृजता बड़े श्रेय है प्रशस्त रहे देव बहुत पुण्य से देवत्व को प्राप्त करते उपासना से विदेया देवलोकम उनकी सृष्टि के प्रजापति ने वही प्रजापति मनुष्य था यजमान उपासना करके प्रजापति बन करके देवताओं की सृष्टि की यह मर्त्य अमृता न स्वयं मर्त्य मरण धर्म होता हुआ मनुष्य होता हुआ उपासना के द्वारा प्रजापतित्व की प्राप्ति करके अमृतान असुजत अमृत देवता है दीर्घ दिर, दीर्घ जीव है शीघ्र मर्त्य नहीं उनकी सृष्टि की यही अति सृष्टि है तस्मात्सृष्टि जो मर्त्य मरण धर्म हो करके उपासना के द्वारा प्रजापति बन करके फिर देवताओं की सृष्टि की इसलिए अति सृष्टि है अतिसृष्टयां ये अश्क होती ये वेद इस प्रकार जो प्रजापति के कर्म विचार करके प्रजापति के आय इसे उपासना करता है उसकी अतिसृष्टि के लिए समर्थ हो जाता है वही प्रजापति हो करके देवताओं की सृष्टि करता है तद्येदम तर् अव्यात आसी तनाम रूप्यामें व्याक्रियत सौ नाम अयम इदम रूप इदम रूप रूप अनुसार नहीं तदिदमप्येत नाम नामभ्या व्याक्रीयत असोनामा इदी सभी हानकाग्रेभ्यो यहाँ सियाद विश्वभरो वह विश्वभरकुलाय तम न पश्य अत्त्स्नो हि साणन प्राणोनाम बवती वदन वाक् पश्य च्षुषण वन श्रोत्र मन्वान्न मनस्तासा कर्म नाम सव अत एकस्ते न स वेदेश एक उपासी अत्येतस तदेत पदनीयम सेयमात्मन यदय आत्मा हेतव वेद यहा पदेना विन्दते श्लोक विंदते यम तरि तव्यामासी सम ये ज्ञान कर्म प्राप्त करके प्रजापति स्वरूप हो गया वो पहले अव्याकृत है व्याकृत नहीं था माया को भी अव्याकृत कहते हैं माया विशिष्ट चेतनों को भी कहते हैं सृष्टि होने के पहले नाम रूप व्याकरण होने के पहले चिदाभास से विशिष्ट अविद्या माया है आभास से विशिष्ट माया है अविद्या इसको अव्याकृत कहते हैं वो अव्याकृत पहले थी तद ही दम अव्याकृत नाम रूप प्रकट होने के पहले ऐसे अव्याकृत था तद नाम रूपाभ्या में वह सृष्टि के पहले नाम रूप से व्याकृत नहीं था अव्याकृत था वही नाम रूप से प्रकट हो गया असो नाना अयम देवदत्त चैत्र नाम वाला यह है इदम रूपम अशे तो इदम रूप ईसा वाला ईस वाला ऐसे उत्पन्न हो गया तद इदम अपने तरह ही नाम रूपाभ्या में भी व्याक्रिय नाम रूप से व्याकृत होते हैं अशोनामा अयम अशोनामा इदम रूप ऐसी स ऐसा यह प्रविष्ट वही परमात्मा ही इसी शरीर में नाम रूप से व्यापृत होने के बाद उसे प्रविष्ट हो गया जिसकी सृष्टि हुई उसमें उसकी अभिव्यक्ति प्रतिबिंब हो गया वही प्रवेश है आ न खाग्रेभ्यो न खाग्र से लेकर के यथा क्षूर क्षुराधान अब ही तो जिसमें क्षुर रखने वाला अवधान है कोष में नापित के क्षूर रखने के स्थान है खड़ग के लिए कोष होता है विश्वम्भर व विश्वभर कुलाय विश्वभर अग्नि अग्नि काष्ठादि में है तम न पश्चन्ते उसको कोई नहीं देख सकते इसी प्रकार इसमें स्थित है आत्मा ब्रह्म अकृष्णो ही स वो संपूर्ण नहीं है उसका नाम अलग अलग क्रिया को लेकर के उपाधि को लेकर के अलग अलग हो जाता है प्राणन एवं प्राण नाम भवती प्राण व्यापार करते समय उसका नाम प्राण नाम हो गया वदन वाक पश्यन चक्षु देखते हुए चक्षु नाम हो गया सुन्ना श्रवण क्रिया कण से शत्र मनन कण से मन ये जो सबनाम है तानी, तानी कर्म नाम कर्म निमित्त ये सब का नाम हो गया सहयोग अतः एक एक उपास्य न स वेद कुछ एक एक परिच्छिन्न की उपासना करता है वो ठीक नहीं जानता है अकृष्ण ये सपन्न है अतः एक एक नवती जो परिचिन की उपासना करता है परिचिन होता है एक एक रूप होता है परिच्छन रूप को प्राप्त नहीं करता है आत्मे तेव उपासीद रूप से व्यापक रूप से ही उपासना करें परिचिन रूप से नहीं अतः तो सातत्य तो गणन नहीं व्यापक है आत्मा इसी प्रकार ही चिंता न करे अत्र हेतः सर्व एकम अवति सर्वे एक हो जाते हैं वो आत्मा तत्व तो तदेत तत पदनियम पदनियम प्रापणियम अस्य सर्वस्य सब उसको ही प्राप्त करना चाहिए प्राप्त करने यही प्रापणीय है, है सबका ज्ञान होने पर उसको ही प्राप्त करते यदयम आत्मा या आत्मा तत्व ही अन्य न ही येद उसे आत्मा के ज्ञान होने पर सब कुछ जान लेता है यथा पदे न अनुदे दद चिन्ह दे, दे के गुवा दिए जंगल गए प्राप्त नहीं होता है कहीं खो गई कहीं तो पद चिन्ह दे करके ढूँढ करके प्राप्त कर लेते हैं इसी प्रकार इसी आत्मा से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं एवं कीर्तिम श्लोक विंदते एवं वेद ऐसा जो उपासना करता है कीर्ति श्लोक कीर्ति स्तुति को प्राप्त करता है और निंदा को प्राप्त नहीं करता है प्रजापति जैसे प्रशंसनीय हो जाता है मुख्य तो उसका फल है प्रजापति रूप हो जाता है और यह है कीर्ति को प्राप्त करते दो जो मुक्ष है जो प्राप्त करता है उन्हीं के लिए कौन सी कृति चाहिए मुमुक्ष के लिए इसलिए मुमुक्ष के लिए आप अपेक्षित कीति है ऐक्य ज्ञानम यही कीर्ति है कीर्तिकार्थ कोई अन्य कृति मुमुक्ष चाहता है एक ज्ञानम इसलिए तत्फलम श्लोक शब्दिता मुक्ति में आपनौती मुख्य ही फल है ये तो गौण रूप कह दिया वो आगे कहते हैं भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते है मुमुक्ष जो की चाहता है वही प्राप्त करता है ऐक्य ज्ञानम अश्लोकशब्द से फल मुक्ति को प्राप्त करता है तदेत प्रेय पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रियो अन्नस्म सर्वस्मातरम यदय आत्मा स य अन्न आत्म प्रिय ब्रुवाणम ब्रूयात प्रियतीती ईश्वरो तथे सैदत्में प्रियत स य आत्मानम प्रियन आत्मान हाष्ट प्रिम प्रमाुक होती तदैत प्रेयः प्रियतर है आत्मतत्व प्रेयः किससे प्रेय है पुत्रात् प्रेयो विततात् पुत्र से प्रियतर है धन से भी प्रियतर है आत्मतत्व पुत्र वित्त का नाम इसलिए लेते हैं लोके में प्रसिद्ध है पुत्र अत्यंत प्रिय होता है धन भी प्रिय होता है जो प्रिय रूप से प्रसिद्ध है उससे भी प्रियतर है आत्मतत्व प्रेय पुत्राद प्रेय वित्ताद पुत्र और वित्त से प्रिय कहानी काफी प्राय जितने सब वस्तु प्रिय सबसे प्रियतर है आत्मतत्व प्रेय अन्यस्मात् सबसे प्रियतर है सर्वस्मात् अंतर तरम यदय आत्मा सबके अंतर तर जो पदार्थ पदा उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर सब के अंतरतर आत्मा है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण के अंदर बाहर भी है सब के अंतरतर आत्मा है वही सबसे प्रियतम है सै अन्यम आत्मन न प्रिय ब्रवाण कोई के आत्मा कुछ छोड़ करके अन्य को प्रिय मानते हैं कोई धन को कोई पुत्र को कोई भोग्य वस्तु को किसी व्यक्ति को वस्तु को रूप रस आदि वस्तु को प्रिय मानने वाला प्रिय जो मानता है कहता है आत्मा से अन्य प्रिय ऐसे कहने वाला एक व्यक्ति है दूसरे उसको कहे जो जा, जो जानता आत्मा ही प्रियत रहे वो यदि कहे किसको कहेगा जो आत्मा से भिन्न प्रिय मानता उसको कहेगा प्रिय मृत तुम्हारा प्रिय नष्ट हो जाएगा तुमको रुलाएगा तुम जो प्रिय मानते हो आत्मा से भिन्न प्रिय रुस्य आवरण को प्राप्त करेगा रुक जाएगा उसका प्राण समृद्ध हो जाएगा अर्थात तो मर जाएगा नष्ट हो जाएगा तुम्हारा प्रिय वो यदि कहेगा तो श्रुति कहती इति इति यदि कहे तो इति ईश्वर ह वो तो समर्थ है ऐसे कहने वाला ठीक कहता है आत्मा सौन्य को जो प्रिय मानता है उसको ऐसा कोई यदि कहता है तुम्हारा प्रिय नष्ट हो जाएगा समाप्त तो हो जाएगा मर जाएगा तुमको रुलाएगा तो कहता वो जो कहता ठीक है तो ईश्वर है वो तो समर्थ है ऐसे कहने के लिए श्रुति कहते ईश्वर है तथे बस याद ऐसे हो जाएगा आत्मा से भिन्न कोई प्रिय मानता है तो उसका प्रिय नष्ट हो जाएगा दुख देगा ऐसे दुख देता है दुख भोगते है, तो भी छोड़ते नहीं उसके पीछे अनात्मा के पीछे चलते है मामा माया दुरत्यया आत्मा से भिन्न को जो प्रिय मानता है वो प्रिय उसको दुख देता है प्रिय नष्ट होता है रुलाता है ये प्रसिद्ध है तथेव स्याद ऐसे ही हो जाएगा ऐसे जो कहता है तुम्हारा प्रिय नष्ट हो जाएगा मर जाएगा रुलाएगा वो तो कहने वाला ईश्वर है समर्थ है जो कहता है ऐसे ही हो जाएगा इसलिए आत्मान में व सबसे प्रिय है आत्मा उसी कहीं चिंता न कर अन्य में प्रियत्व बुद्धि नहीं करे अन्य आत्मा से भिन्न को जो प्रिय मानेगा उसको रोना पड़ेगा थवड़े खाली रोने से समाप्त नहीं होता है आगे पश्चाताप करना पड़ेगा एक बार शरीर छुट गया तो कितने भटकेगा कितने योनिता को दुख भोगना पड़ेगा आत्मा नवे प्रियम उपासित सही आत्मा नये प्रियम उपास जो आत्मा ही प्रिय इसे मानता है उसका प्रिय नष्ट होगा उसका प्रिय क्या है नष्ट होगा नह से प्रिय प्रमायुक होती उसका प्रिय प्रमायुक मरणशील नहीं होगा मरेगा नहीं नष्ट नहीं होगा उसका प्रिय उसको दुख देगा इसलिए आत्मा ही प्रिय मानना चाहिए तदा यद ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यंतो मनुष्या मनते कि त्रह्मेदी यस्मा तत्सर्व अभवती यहाँ तक प्रजापति रूप विशिष्ट विशेष कर्म उपासना से जो पद प्राप्त होता है हिरण्य पद आदि संसार के अंतर्गत भय अरति च्युत पिपासा युक्त तो होता है वो विनाशी है नित्य नहीं है सबसे वो प्रिय नहीं सबसे प्रियतम आत्मतत्व परिच्छन फल की इच्छा छोड़ करके अपरिच्छन आत्मा तत्व तो उसकी प्राप्ति के लिए उसी के ही आत्मा की ही उपासना करे तो कहते हैं लोग यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो तो मनुष्य मन मनुष्य जो विवेकी है मानते हैं ब्रह्म ज्ञान से सब सर्व रूप हो जाएंगे ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो तो मनुष्य मन्यते मनुष्य मानते हैं ब्रह्म विद्या से सर्व हो जाएंगे ऐसा जो मनुष्य लोग मानते हैं ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म सर्व हो जाते हैं क्योंकि ब्रह्म भी सर्वात्मक है तो ब्रह्म किस को जान करके सर्वात्मक हो गया था मनुष्य लोग मानते ब्रह्म के ज्ञान से हम सर्वात्मक हो जाएंगे तो ब्रह्म कैसे सर्वात्मक हुआ किम तद ब्रह्म अवेद यस्मा तत् वो ब्रह्म फिर किसको जाना जिसके ज्ञान से सर्व हो गया ब्रह्म कैसे सर्व हो गया ये स्पष्ट बिहद के ज्ञान के लिए प्रारंभ हो गया देखो तो प्रारंभ कैसे ब्रह्म ज्ञान से सर्व हो जाएंगे मनुष्य लोग मानते हैं बड़े प्रसिद्ध है विचार करते ब्रह्म फिर कौन है क्या किसको जान लिया जिससे सर्व कैसे हो गया उसका उत्तर आगे ब्रह्म व अग्र आसित तद आत्मा नवेत अहम ब्रह्मा अस्मी थी तद यो यो देवा प्रत्यबुदुध्यत सदभव तथर्षण तथा मनुष्याण तदेत पश्य वा, वामदेव प्रतिपेदुरव सूर्यच्चे तदिदमप्येतर्ेदा ब्रह्मस्मेती सईदम सर्वती तस्व नूत आत्मा ये सब अथ यो अन्न देवता वनो अहमस्मी न शेद यथा पशुरव सदेवा यहा पशो मनुष्य भुंजुरव एकषो देवान्ुनस्मशादीयम यिव कि बहुसु तस्मा तिय यदैतमुष्याद ये पुरे मंत्र बड़े प्रमाण बहुत स्थानीशाते एक एक पद एक एक सब कुछ बहुत अर्थवाला है बहुत आवश्यक है मह्मे आसी अग्रे सृष्टि के पहले एक अद्वितीय ब्रह्म ही था तद आत्मा वे अवेद अहम ब्रह्मास्मि। अपने को ही जाना अहम ब्रह्मास्मि। अस्मी किम तद ब्रह्म अवेद किसको जाना आत्मा न अपने को जानना कैसे जाना अहम ब्रह्माष्मी यही महावाक्य है अहम ब्रह्माष्मी मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा इति हवेद ऐसा जान लिया इसी ज्ञान का फल तस्मात्सर्वम अभवत सर्वात्मक हो गया ब्रह्म ज्ञान से सर्वात्मक हो जाता है अब ब्रह्म ज्ञान कैसा है अहम ब्रह्म अशोब्रह्म इदम ब्रह्म तद ब्रह्म नहीं अहम ब्रह्म और अहम ब्रह्म है फिर किसका किसको आत्माना में वो अनात्मा को वो ब्रह्म है उधर है या वो दिवालय में ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म, ब्रह्म उधर देखाया मैं ब्रह्म हूँ मैं उधर देखाया ऐसा नहीं आत्माना में वो ये देह को भी नहीं आत्माना में वो अब तो आत्मा को ही जाना आत्मा को क्या जाना ब्रह्म रूप से या ब्रह्म रूप से अहम ब्रह्म आत्मा को यह आत्मा ब्रह्म में ही ब्रह्म आत्मा को जाना मैं ब्रह्म तो जो आत्मा है अहम सदस्य उसको लेना वही ब्रह्म है आत्मा ही ब्रह्म है उसे सर्वम अभवत वो तो ठीक है पहले अकेले था उसको ज्ञान हो गया सर्वात्म हो गया कोई बात नहीं अभी हमको क्या मिलेगा कहते केवल ब्रह्म नहीं यो यो देवानाम प्रत्यबुद्ध तय तदवत यो यो देवान देवता में भी जो जो इस प्रकार प्रति अबुद्ध समझ लिया जान लिया किस प्रकार अहम ब्रह्मास्मिति थी सैब तद अभवत वो भी सर्वात्मक ब्रह्म हो गया केवल देवता नहीं तथीण तथा ऋषीण तथा मनुष्यानां ऋषियों में भी ऐसे हो गए तथा मनुष्यानां मनुष्य में भी जो जो उसको जान लेता है जान लिया वो तद्रूप हो गया तद ही तत्प्य ऋषिवामदेव प्रतिपेदे अहम सूर्यश्च तथे तथ ऋषि वामदेव पश्चन साक्षात्कार करते हुए प्रतिपे जान लिया देख लिया निश्चय हो गया मैं ही मनु हुआ था मैं ही सूर्य था सर्वात्मक हो गया ज्ञान होते होती कौन से देखते ये मनु सूर्य मैं ही हूँ ये तो उनको पहले वामदेव को हो गया था देवताओं को उस समय कोई मनुष्य को हो गया था देवताओं का ऋषियों को ठीक है कहते आज कल ऐसे होता है कोई के बड़े साहब कहते आजकल कहाँ कोई इस महात्मा गए साधना करने के लिए अच्छे साधक है उनको कुछ लाभ हुआ बड़े महात्मा कहते हंस करके देखो ये गए चले गए गुफा में क्या उनको मिलेगा आजकल थोड़ा ऐसे होता है तो बड़े उम्र से या ज़्यादा होने से बड़ा नहीं होते हैं उम्र से भी बड़े हैं मोटा तगड़ा हो प्रतिष्ठित हो प्रसिद्ध हो जाए तो ही बड़ा है उनको विश्वास नहीं कि आजकल कर साधन करने से कोई ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है करके जो साधक बस कम उम्र वाला वो क्या कहेगा उसको बड़े को क्या कहेगा ये बच्चा है <laughs> तो ये बेचारा क्या समझ आए उसमें धन ख्याति मान समान में फंसा हुआ है उसको विश्वास नहीं होता है कि आजकल होता है आजकल नहीं होता है न आजकल कलयुग में सरल से होता है कोई नहीं करे तो क्या होगा करने वाले प्राप्त करते हैं सत्य तत्रेता द्वापर में तो कितने हजार हजार वर्ष तपस्या करना पड़ता है यहाँ हजार वर्ष कहाँ सौ साल भी कहाँ सतायु कै शास्त्र में कहा गया सौ साल जितने वाले कितने होते सौ में एक ही भी कोई सतायु नहीं होता है और उसमें से कितने तो कम साधन करने से प्राप्त होता है श्रुति कहती ये श्रुति हमेशा के लिए कहती श्रुति जिस समय लिखी गई थी उस समय से था श्रुति कई किसी, के किसी समय के लिए किसी का एक समय में श्रुति अन्य समय में श्रुति प्रमाण नहीं क्या श्रुति सब जगह में सब समय के लिए एक ही श्रुति है सत्ययुग में वेद अलग प्रकार और कलयुग में वेद अलग प्रकार हो जाएगा यहाँ यहाँ वेद अलग प्रकार दूसरे प्रांत में वेद अलग प्रकार कोई एक ब्रह्मचारी बोलता था ये सब वेद ने हमारे वहाँ वेद अलग है तो वो वेद नहीं होगा तो कहते तद धम पियतर ही अभी भी कोई भी इसको जो जान लेगा य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मृति उसे आत्मा को जो साक्षात्कार कर ले मैं ब्रह्म करके स इधम सर्व भवती सर्वात्मक हो जाता है सर्व ब्रह्म है ज्ञान होने के बाद आजकल कोई ब्रह्म हो जाएगा कोई विरोध नहीं कर सकते न तस्वन अभूत्या सती देवता लोग से मिल करके अभूत अनैश्वर्य के लिए कोई कुछ नहीं कर सकते प्रतिबंधक नहीं हो सकते अभी भी किसको ज्ञान हो गया तो देवता लोग उसकी पूजा करेंगे प्रतिबंधक नहीं हो सकते ज्ञान हो जाने के बाद पहले प्रतिबंध कर सकते इसे पहले उनके अना उनका अनादर नहीं करना आत्मा ही ऐसा स्वभावती ज्ञानी तो उनका आत्मास्वरूप हो जाता है अपने आत्मा का विरुद्ध कौन करेगा ज्ञानी सर्वात्मक हो गया तो देवता भी देवतात्मक हो गया सौ उनके आत्मा ही हो गया सर्वभूतान्तर आत्मा हो गया इसलिए देवता भी उसका विघ्न नहीं कर सकते अथ यो अन्य देवता अन्यो उपास्य असाव, अन्यो असावन्यो अहमअस्मृति न सवेद एक विद्या सूत्र है आत्मानव उपासित इसका ही विचार विचार सभी है आत्मानमेव उपासित अहम ब्रह्माष्टी ज्ञान होता है फल बता दिया उससे भिन्न कौन अविद्या है सूत्र है यो अन्य देवता में देवता को अन्य मानता है कैसे मानता है अन्य अशो अशो वह उपास्य मेरे से भिन्न है अन्य अहम अस्मृति मैं उनसे भिन्न हूँ ऐसा जो जानता है न स वेद ठीक नहीं जानता है उपास्य मेरे से भिन्न है मैं उपासकों उनसे भिन्न हूँ ऐसा जानने वाला अज्ञानी है नहीं जानता है और इतने केवल नहीं यथा पशु रेवं सदेवान मनुष्यों का जैसे पशु वो देवताओं का पशु है मनुष्य पशु रखते घास खिलाते पानी पिलाते हैं काम करने के लिए हल खींचने के लिए सकट खींचने के लिए गौ रखते हैं अश्व रखते हैं भा, भार ढोने के लिए बैठकर जाने के लिए पशु रखते हैं उसे काम लेने के लिए इसी प्रकार ये जो अज्ञानी है द्वैत बुद्धि करता है अपने से भिन्न की उपासना करता है भेद बुद्धि करता है वो देवताओं के पशु के समान है यथावि बहवो पशु मनुष्य भुंजुर बहुत पशु मनुष्य को भोग देते हैं मनुष्य पशु रखते हैं एवं एक एक पुरुष हो देवान भुनौती बहुत पशु मनुष्य को भोग देते हैं किंतु एक एक पुरुष देवताओं को भोग देता है एक जन्म में नहीं एक जन्म में कितने देवताओं को यज्ञ आदि करता हवन करता है एक जन्म नहीं कितने जन्मे करता ही रहता है तो एक मनुष्य देवताओं के कितने पशु के समान हुआ बहु पशु के समान हुआ क्या एक मनुष्य बहुत पशु है ऐसा जिसके पास बहुत पशु है एकस्नेव स्ने वो अमान्य अप्रिय भवती जिसके पास ऐसो पशु है सो पशु है जंगल में एक पशु को ले लिया बैगरा ले लिया उसको कष्ट लगेगा जरूर लग गया सौ होने पर क्या एक चला गया एक क्या कीमत तो होगी विचार करता है जितने है उसको विचार नहीं करता है जो हानि हो गई कितनी हानि हो गई अपने पास क्या संपत्ति उसका विचार नहीं करते दे दिया जो निकल गया सौ रुपया सौ रुपया हाथ से चला गया <laughs> हाँ करोड़ रुपया हो तो कोई बात नहीं किंतु सौ रुपया तो चला गया एक पशु जा गया तो कष्ट नहीं होगा कष्ट होता है पशु आधी माना अप्रेम और एक मनुष्य देवताओं के कितने पशु के समान अनेक पशु के समान यदि एक मनुष्य ब्रह्म प्राप्त कर ले तो देवताओं के क्या हानि हुई अनेक पशु चले गए और खुश सुखी होंगे देवता लोग किमु बहुसु बहुत चले गए तो क्या कहना है अप्रिय होगा तस्मादेशम तन्न प्रियम यदि तन्न मनुष्य विद्यु इसलिए ऐसा देवानंद तन्न प्रियम देवताओं को ये प्रिय नहीं सुख नहीं देता है खुश नहीं होते है कि ये मनुष्य उसको जान ले ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे नहीं देवा तद तो इच्छन मर्त्यानम परिवर्तन ये मरण धर्म वाले मनुष्य हमारे पशु के समान है अभी वेदांत श्रवण करके हमारे ऊपर ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे देवता चाहेंगे <laughs> हमारे पशु बनकर रहे चलो हम तुमको थोड़ा घास पानी दे देते हैं खाओ बहो जाओ इधर उधर नहीं देखो देवता लोग इसलिए विघ्रह करते हैं ये शास्त्र मार्ग में चलने के लिए वेदांत स्वरण करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं को अनादर नहीं करना इसलिए शांति पाठ में देवताओं की प्रार्थना होती है जो सन्यास लेते हैं विधिवत देवताओं के लिए देते हैं पूजा करते हैं उनसे प्रार्थना करके पितरों को देवताओं को ऋषियों को तृप्त करके उनसे अनुमति लेकर के सन्यास लेते हैं तो विघ्न नहीं होता है विधिवत करना होता है ये करके फिर आगे साधना करते हैं और जब तक तो साधन करते तब तो तक तो तो देव आराधना करनी चाहिए और विघ्न इस प्रकार नहीं आता है रास्ता में आते समय कोई लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे रुको कहाँ जाते हो इधर नहीं जाओ कला शासन नहीं जाओ इधर आओ हमारे साथ ये देवता लोग नहीं कहते हैं ऐसा होगा तो कोई सबको तो पता चल जाएगा देवता लोग को बाहर नहीं अंदर ही रह करके विघ्न करते हैं जिसके ऊपर कृपा करेंगे उसमें श्रद्धा हो जाएगी सुनने की चाह होगी आस्ती के बुद्धि श्रद्धा सेवा करने की इच्छा होगी श्रद्धा होने पर श्रवण करने की इच्छा बढ़ेगी और जिसके विघ्न करेंगे असद्धा हो जाएगी क्या सुन सुन कर हो जाएगा हम साधना करेंगे क्या ये हमको पता है क्या अधिक है शास्त्र में क्या अधिक है कहते ये शास्त्र जब लिखा गया था उस समय कह आजकल के लिए क्या है आजकल के अपने कुछ पुस्तक पढ़ते हैं उसको पढ़ करके यहाँ से कोई पढ़ करके जा करके विदेशी भाषा में कुछ लिखेगा तो उसको पढ़ कर खुश होते हैं अब विदेशी किसने लिखा है तो बड़ा यही जो ग्रंथ है उसको यदि अन्य भाषा में आंग्लो भाषा में लिख देंगे अब बड़े बड़े लोग पढ़ें हाँ बड़ा सुंदर ग्रंथ है उसका भी कोई अनुवाद करके करेगा तो उसको भी पढ़ेंगे एक एक कई रोग हुए है हस्त यहाँ रह करके हिमालय में ऋषि मुनि के पास रह करके ये हस्ता सामुद्रिक विद्या सामुद्रिक है सामुद्रिक वो पढ़ करके इंग्लिश में पुस्तक लिखा बड़े अच्छे सामुद्रिक बड़े अच्छे हो गए प्रसिद्ध हो गए अभी उनकी पुस्तक जो भाषा के अनुवाद करके अभी सब भाषा में उसका अनुवाद हो गया अनुवाद पुस्तक पढ़ते यहाँ के लोग अपने यहाँ है विद्या इसको कोई पढ़ा पढ़ करके अपने भाषा में आंग्लो भाषा में लेकर उसको अनुवाद करके अभी बाजार बज, में तो को सामुद्रिक पुस्तक मांगो उसके अनुवाद पुस्तक मिलेगा नहीं तो कोई को अपने नाम पर छपा देते उसी पुस्तक को दे करके अपना नाम कर भी छपा देते हैं किंतु उसके मूल लेकर के वही चल रहा है इसी प्रकार है ये शास्त्र में सब कुछ है शास्त्र को छोड़ करके फिर वो उसमें अन्य रास्ता में जाते उसको भी ऐसा मानते हैं ये तो देवता के पशु के समान होता है देवता लोग विघ्न करेंगे तो अश्रद्धा हो जाती है शास्त्र श्रवण करने की इच्छा नहीं होती है अशास्त्रीय मत अच्छा लगता है अन्य भाषाएं ग्रंथ अच्छा लगेगा संस्कृत भाषा से दूर होंगे वेदांत श्रवण नहीं करें, ये देवताओं लोग विघ्न जब करेंगे इस प्रकार विघ्न हो जाता है बहुत महात्मा अच्छे साधक भी स वेदांत श्रवण छोड़ करके चलते हम साधन करेंगे वास्तव साधन अंतरंग साधन है वेदांत श्रवण मनन निदिध्यासन बाहर बार सुनने पर भी वो ग्रहण नहीं होता है कहते ना तो हम तो साधन करेंगे ये सुनने से क्या होगा साधन क्या करेंगे बस आसन ला करके जप करेंगे नहीं तो प्राणायाम करेंगे वो भी साधन है किंतु वेदांत श्रवण से उत्कृष्ट साधन कोई नहीं है वही अश्रद्धा होने के कारण शास्त्रीय जो शास्त्र में कहा गया उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं उसमें अश्रद्धा है जितने श्रद्धा चाहिए शास्त्र वाक्य में आचार्य वाक्य में वो नहीं हो नहीं हो तो फल से वंचित तो हो जाते हैं इसी प्रकार देवता लोग विघ्न करते हैं अभी शास्त्रार्थ तो पूरा इसमें ये हो गया आत्मे तेवपाशित तो। विद्यासूत्र इसको कहते हैं इसी का ही सब है आगे शास्त्र में ही व्याख्यान किया जाएगा अविद्यासूत्र है अथ यो अन्यान देवता में उपास्य अन्य अन्यो अहम अस्मृति न सवेद ये दो ही है आत्मा ही उपासना करे एक अद्वितीय आत्मा अहम ब्रह्माष्मी ये विद्या ज्ञान के लिए और बाकी उसका विरोध है देव भेद बुद्धि करके जो उपासना करता है और देवता के पशु के समान न सवेद अभी अज्ञानी कर्म करता है कर्म में अधिकारी ज्ञानी के लिए नहीं अभी सृष्टि कुछ कही गई थी अरे अभी अभी कहते वरना आश्रम वाले कर्म करेंगे अज्ञानी है तो कर्म करते हैं अज्ञानी ऋणी है पशु के समान देवादि कर्म करेगा परतंत्र होता है तो उसके लागे आगे की सृष्टि और कुछ सृष्टि कर्म अधिकार दिखाने के लिए आरम्भ करते हैं किंतु ये ध्यान रखना यही आगे चलेगा आत्मा ये उपास्य विद्यासूत्र तो ही और अथ यो अन्याम देवता उपासस्ते अन्स अन्स्म तो न स भेद हो यह ही संक्षेप से कह दिया इसका ही विस्तार करेंगे ब्रह्म इदमग्र आसि तदेकमें एकमेव तदक स न व्यभवत त्रेय रूपमसृजत क्षत्रमता देवता क्षत्राइन्द्र वरुण सोम रुद्र पजन्यो यमो मृत्युरीशानै तस्मा क्षत्रा परम नास्ती तस्मा ब्राह्मण क्षत्रियमस्तास्ते राजू क्षत्र तद यशो दधा से राज परमता ब्रह्मेवान्म तश्रयति तो स्वाम योनि ये एनम हिनस्ति स्वाम स योनिमृति स पापी अनुभवती यथा श्रेयांस हिंसित ब्रह्म व इधम ब्रह्म पहले था अग्नि की सृष्टि पहले हुई थी कही गई मुख से हाथ से मंथन कर अग्नि की सृष्टि हुई अग्नि की जो सृष्टि हुई तो ब्रह्म अग्नि रूपापन्न होकर के था ब्रह्म एकमेव तद एकम सा न्यवत वि अवत विशेष रूप से विभूति वाले कर्म करने के समर्थन नहीं हुआ क्योंकि आदि नहीं तो देश रक्षा पालन करने के लिए कोई वो समर्थ नहीं हो सका त्रेय रूपम अतिसृजतक छत्रम ये श्रेय रूप क्षत्रिय की सृष्टि हुई देश की रक्षा करने के लिए पालन करने के लिए अतिसृजतक क्षत्रम यानी देवत्र दैवेशु देवत्र का देवें क्षत्राणी क्षत्रि इंद्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्यम मृत्यु ऋषान तस्मात् परम नास्ति क्षत्र श्रेय रूप उससे बढ़कर के कोई नहीं है तस्मात ब्राह्मण क्षत्रिय में अधस्ताद उपास थे राजस्व कर्म है उसमें क्षत्रिय अधिकारी है राजा ब्राह्मण अधिकारी नहीं है तो ब्राह्मण नीचे रह करके क्षत्रिय की उपासना करता है राजस्व में उसकी स्तुति करता है क्षत्रियव तद यशो दधाती अपने यश कृति को क्षत्र त्र में दे देता है ख्यातिप ब्राह्मण स्थापना कर देता है क्षत्रिय में सत्र से योनि रियात ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रिय की योनि कारण है उसे अग्नि रूप ब्राह्मण ने क्षत्रिय की सृष्टि हुई तस्मा यद्यपि राजा परमता गच्छति यद्यपि राज के समय में क्षत्रिय परमत्व को प्राप्त करता श्रेष्ठ होता है ब्रह्म एवं अंत तो उपनिष्य अंत में फिर बाद में ब्राह्मण को ही आश्रय करता है जो कि स्वाम योनि अपना योनि कारण है किंतु यौ एनम हिनस्ती कोई कुछ शक्ति प्राप्त करके राजा बन करके यदि ब्राह्मण की हिंसा कष्ट देता है स्वाम योनि स्व अपने योनि है कारण है उसको यदि कष्ट देता है स योने ऋक्षति रिछती का नाश करता है अपने कारण को नाच करता है स पापियान भवती क्षत्रिय पापी हो जाता है पाप तरह यथा श्रेयांसम हिशित्व उत्कृष्ट किस को मारकर जैसे पापी होते हैं जैसे पापी होता है इसलिए पहले राजा ब्राह्मणों को सम्मान करके उनकी पूजा करते स नैव व्यभवत स विषम असृजत या नेता देव जाता गणस आख्यायते वसव रुद्रा आदित्या विश्व देवा मरुत फिर क्षत्रिय होने के बाद भी न व्यभत भी अभवत विशेष रूप से ये समर्थ नहीं हो पाया कृषि गोरक्षा वाणिज्य धन उपार्जन के बिना कैसे होगा खाली शासन करेगा क्षेत्रीय किसका किसका, इसलिए धन कृषि गोरक्षा वाणिज्य आदि करने के लिए विषम असजत वैश्य जाति की सृष्टि हुई कर्म साधना धन धन उपार्जन करने के लिए कर्म का साधन धन धन उपार्जन करेगा वैश्यव <gözant> या देव जाता यानीता देवजाता देवतामीशोज जाते गणश आख्यायते वैश्यलोक गण गण होकर के प्राय मिलकर करके ही धन समजन करते गण से कहे जाते हैं वसव आठे वसु रुद्रकादश रुद्रे द्वादश आदीतेश्वेवा तो अन्नते विश्ववायद विश्वाय अपत्यान अच्छे त्रोदश विश्वाम के अपत् अतः सर्वेदेवा सब देवता विश्वदेवा है और मरुते सप्त सप्त गण उचा से स नवत स शुद्रम वर्णम असुजत पूषणम इं वे पूयम इदम सर्व पुष्यति यदिद किंच फिर भी क्षत्रिय वैश्य सृष्टि होने के बाद भी सेवा करने वाले नहीं रहने से फिर समर्थन नहीं हो पाया शुद्रम वर्णम शूद्रव शौद्र शुद्र वर्ण की सृष्टि हुई पूषण ये पूषण देवत पु यम ये पूषा ये पृथ्वी पूषा हे क्योंकि यम हिद्व पुष्यति कोषण करती पृथ्वी यदि जितने ये वो पृथ्वी सो पृथिवी सौन्नवकर स्वधारण पोषण करती स नैब व्यभव त्रेय रूपम तम तत्सव क्षत्रम यधर्मस्तस्मास्तो अबलियान बलिया आशंसते धर्मेण यथाज एवं योग स धर्म सत्यम भी तत्त तस्मा सत्यम वदंत आहुर्धर्म बद वदती धर्म वावत सत्यम वदतीतुभवती ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र होने के बाद भी ये स नव व्यभवत समर्थ नहीं हो पाया क्योंकि क्षत्रिय उग्र है उसका नियमन करने वाले कोई चाहिए क्षत्रिय शासन करेगा उसका भी नियम क नहीं रहेगा उच्चरणकल उस, हो जाएगा इसलिए श्रेय रूपम अतिषजत श्रेय रूप है सृष्टि की धर्म की वो धर्म कैसा है तदे तथिक से क्षत्रम क्षत्रिय का भी क्षत्रिय क्षत्रिय तो का नियंता है उसका भी नियंता है धर्म इसलिए धर्म से ही राज्य की रक्षा होती राजा धर्म से राज्य की रक्षा करते हैं ये धर्म होता है क्षत्रिय का भी क्षत्रिय है तस्मात धर्मात् परम नास्थिक धर्म से बढ़कर के नहीं अथो अबलियान बलियान सम आसन सत्य दुर्बल है बलवान को भी जीतना चाहता है धर्म से धर्म के का कारण उसको जीते दबा देगा यथा यथाज्ञा जिस प्रकार कोई दुर्बल राजा के आश्रय लेकर के बलवान को भी हरा देता है प्राप्त कर लेता है एवं यो धर्म सत्य में यो धर्म है वही सत्य है तस्मा सत्यम बदंतम आहु धर्म बदती कोई सत्य भाषण करता है तो सब लोग कहती ये ठीक कहता है धर्म कहता है धर्म बा बदंतम जो धर्म कहता है सब कहते सत्य ठीक बोलता है सत्यम बदती ये सत्य कहने वाले को धर्म कहता है कहते हैं और धर्म कहने वाले कहते है सत्य ऐसे ये कहते हैं वो जानते हैं सत्य है शास्त्र से ज्ञान हुआ और जान करेंगे अनुष्ठान करेंगे तो धर्म हो जाता है ये उभय ही सत्य ही धर्म धर्म ही सत्य उभयं उभय तदेतद्रह्म क्षत्र विट शुद्रस्त देश ब्रह्माभव ब्राह्मण मनुष्यसु क्षत्रेण क्षत्रियों वैश्यन वैश्य शुद्रेण शुद्रस्त देश ब्राह्मण मनुष्युएताभ्याभ्याम ब्रह्माभव अस्मान अथ यस्म्लोका लोकमदृष्टाई प्रैति सयनम अभीति न भुनुक्ति यहाद वाक्तवा कर्म कर महत्में कर्म कौती तदायांत क्षीयत ये आत्मानमे लोकम उ उपासी स आत्मानम लोकमुपास्ते ना से कर्म क्षीय अस्मादे आत्म यद यद कामयत तत् सृजते तद ब्रह्म क्षेत्रवीटूद्रचारी ब्राह्मण क्षेत्र वैश्यशूद्रष्ट हो गे प्रजापति के द्वारा तदग्नवे देशे ब्रह्म अभवत अग्निस्वूप दु ब्राह्मण हो गया देश ब्रह्मा रूप से ब्राह्मण हो गया देवता में ब्राह्मण मनुष्यु अग्निस्वरूप से ब्राह्मण मनुष्य में हो गया अग्निस्वसे देवता, ख्यत्रे देवता में ब्राह्मण है अग्नि अग्निस्व ब्राह्मणव मनुष्यसु ब्राह्मण रूप से मनुष्य में ब्राह्मण अग्निनाव अग्निरूप ब्राह्मण ब्राह्मण हुआ क्षत्रिये न्षत्रिय वैश्यन वैश्यवा देवता में वैश्यव लोक में शुद्र से शुद्र हुआ तस्मा अग्न वे देशसु लोकम्छति देवता में लोक चाहते तो अग्नौ देवतालोक चाहते यज्ञादी करते तो अग्न में गृह डालते हैं अग्नि में ही देते हैं सब देवता प्राप्त करते होता वह कहते हवन जो करते उसको प्राप्त कराती अग्नि यथा देवताओं को लोक हम जो कर्म फल चाहते अग्नि में हवन करते अब ब्राह्मण है मनुष्य सु मनुष्य में कुछ देते ब्राह्मण भोजन ब्राह्मणों को देते दान करते ब्राह्मणों को देते हैं इसी द्वारा कर्मफल प्राप्त होता है आगे कुछ प्राप्त करने के लिए पेतरों को दान करते यज्ञ आदि करते तो ब्राह्मणों को ही देते हैं एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत ब्रह्म रूप से अग्नि ब्राह्मण रूप से पहले हो गया अथ यो वह अस्मालोका समलोकम अदृष्टअ प्रति इससे समलोक अपने सर्व को नहीं जान करके जो मर जाता है सयनम अविदित्व न बुनकती ब्रह्मा अविदित्व होकर के कुछ पालन नहीं करता है स्वयं ब्रह्म अज्ञान को नष्ट कर देता है अविदित्व न भुनकती उसका ज्ञान है तो कुछ नहीं करेगा वृत्ति आरूढ़ होने पर ही रक्षा करता है अभिनित अविदित तो न भुनकती जिस प्रकार वेद यथा वेद हो तो। वेद अध्ययन नहीं किया तो कुछ लाभ है वेद से आपको अन वेद तो अध्ययन नहीं किया तो वेद आपकी किसी रक्षा नहीं करेगा ऐसे अच्छा कोई कर्म नहीं क्या तो कर्म से आपको फल मिल जाएगा अन्यथ कर्म अकृतम भोजन पकाए तो खाने के मिल जाएगा अ नहीं पका करे के चावल आटा अग्निश लेकर बैठा कितने देर बैठने से भोजन मिल जाएगा कर्म अकृतम कुछ नहीं करता है इसी प्रकार ब्रह्म भी अभिधि तो न भरोती अपना स्वरूप ज्ञान तो नहीं हुआ तो कुछ नहीं करता है यदि हवा अपि अनवम्बित जो अज्ञानी है महत्व पुण्य में करोती बड़े पुण्यकर्म करता अज्ञानी आत्मस्वरूप नहीं जानकर करता है वो तो कर्म फल कर्म नष्ट होगा तद हास्य अंत तक व अंत कर्म फल तो मिल जाएगा भोग करेगा अंत तो में समाप्त हो जाएगा आत्मा में ब लूकम इसलिए आत्मा से भिन्न किसी की इच्छा नहीं करे श्रुति बार बार कहती श्रुति है सबसे हितकारी माता पिता से बढ़कर कर के जितने ही कुछ प्राप्त करो सब नष्ट होगा सब नष्ट नहीं हो तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा अपने को छोड़ कर जाना पड़ेगा धोई धनापन संपत्ति बड़े मकान बना का मकान कब नष्ट होगा बहुत दिन रहेगा मकान बहुत दिन रहेगा तो तुम कितने दिन रहोगे नष्ट हो जाएगा आत्मा न में वो लोग कम उपासित हो जो आत्मा ही की उपासना करता है अस्य कर्म न क्षयते इसका कर्म क्षय नहीं होता है अस्माद ही यद यदि कामे तद सत् जो चाहता है वही सृष्टि करता है